रंगीन खिलौन का चहार हसी की पुहारे खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की ढूर कच्चे कल पंगाओ का अंगोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेर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 विशेष अतिथि डॉक्टर अजय शुक्ला जो हमें आत्मबल और सफलता के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम का विषय आत्मबल से श्रेष्ठ शुभ एवं पवित्र कार्यों की पूर्णता डॉक्टर शुक्ला हमें बताएंगे कि आत्मबल कैसे हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने चुनौतियों को पार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है वे यह भी समझाएँगे कि आत्मबल और खुशी के बीच क्या संबंध है और यह कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है कार्यक्रम का समय रविवार सुबह 10 बजे इस कार्यक्रम को सुनना न भूलें और जाने कि कैसे आप अपने जीवन में आत्मबल को विकसित कर सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद नमस्कार बाल संसार इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी फील कर रहे हैं आज हम लोग बाल संसार कार्यक्रम में बहुत ही यूनिक बातें करेंगे जिसमें आत्मबल के बारे में बातें करेंगे और पिछले कई एपिसोड से आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं जान रहे हैं अच्छी तरह से तो आज हम लोग आत्मबल का जो विकास कैसे किया जाए इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह आज हमारे साथ डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बाल संसार। बहुत धन्यवाद भाई जी बहुत आनंद मंगल में हूँ जी जी मैं चाहूँगा कि आज हम लोग जिस तरह से आत्मबल और इस पे बात करने वाले हैं हाँ जी पिछले कई एपिसोड में कुछ कुछ चर्चा हुई थी लेकिन आज हम लोग इस पर जोर देंगे जी और डॉक्टर अजय शुक्ला जी सबसे पहला प्रश्न ये है कि आत्मबल का विकास करने के लिए कौन कौन से तरीके प्रभावी हो सकते हैं इस पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें मनुष्य जीवन में चिंतन के जितने भी पक्ष होते हैं उसमें जब हम स्वयं को स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी हमारे बीच में वातावरण है और जिस वातावरण में हमारे को स्वयं को सम्मिलित करना पड़ रहा है उन दोनों को अगर विजुलाइज किया जाए तो पता चलता है कि जो इनपुट हमारे पास में आ रहा है हुँ, उसी हुँ, का हुँ, प्रभाव हुँ, हमारे मानस पर पड़ता है मानस दर्शन एक नैसर्गिक क्रिया है और इसके माध्यम से स्वयं व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और उसको पता चलता है कि जिस भाव जगत के साथ जिस विचार जगत के साथ में अपना जीवन में जी रहा हूँ या इस संसार में विचरण कर रहा हूँ इसके बाद में जब मैं स्वयं का मूल्यांकन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं अपनी अलग अलग शक्तियों का प्रयोग गुणों का प्रयोग समाज में कर पा रहा हूं या नहीं या अपने विकास के लिए जब मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता हूं तो मुझे ये इस बात का एहसास होता है कि जिन बातों से या सामान्य स्थितियों से मेरा विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और उसमें कुछ एडिशनल इनपुट की आवश्यकता है एडिशनल इनपुट मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नहीं। आत्मबल से पहले दो चीज़ें आती हैं शारीरिक और मानसिक शक्ति शारीरिक और मानसिक शक्ति को तो सामान्य स्थितियों में हम स्वीकार कर लेते हैं लेकिन जब आत्मबल बात आती है तो वहां थोड़ा सा ठहरते हैं और सोचते हैं कि ये नई चीज क्या हो सकती है हुँ, लेकिन हुँ. आपने देखा होगा कि जब कोई विशेष कार्य होता है अति महत्वपूर्ण कार्य होता है या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में कोई कार्य होता है तो हमें लगता है कि कुछ यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेंगे और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए भी हमारे पास देशकाल और परिस्थिति सेम रहते हैं जैसे कि पुराने समय में थी और आज hmm. के वर्तमान परिवेश में भी हमको वो वैसा ही दिखाई देता है लेकिन हमारे सामने जो चैलेंज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हमें लगता है कि यहाँ आत्मशक्ति का विनियोजन करना पड़ेगा और वो आत्मशक्ति का विनियोजन जब हम करते हैं और जब परिणाम निकल के आता है तो हमको लगता है कि वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम बोल रहे थे वही हमारा आत्मबल था और आत्म ने हमको इस इस कार्य कार्य को संपादित करने में, इस में में की की पूर्णता आरंभ से लेकर अंत तक जिस शक्ति शक्ति आवश्यकता थी उस में कमी नहीं आने दी और मैं पूरे उमंग उत्साह के साथ खुशी के साथ प्रेम के साथ संपूर्ण समर्पण से अपने आत्मबल को में समाविष्ट कर पाया और एक श्रेष्ठ परिणाम के प्रति मैं असान्वित हो सका जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आत्मबल का विकास करने के लिए किस तरह के तरीके हमें अपनाना है और जहाँ पर मुझे लगता है कि एक सिंपल साधारण सी बात है कि हर बात को कहते हैं कि थिंक इन अ राइट वे तो ये जो चीज़ें हैं इसको अगर आप अपनाते हैं तो आप आत्मबल को प्रभावी ढंग से अपने जीवन में अपना सकते हैं कई बार हम लोग जो है आ, वास्तविकता से थोड़ा अनभिज्ञ होकर भी कार्य करना शुरू कर देते तो आत्मबल आपका वहाँ पर काम भी करता है लेकिन आत्मा की जो सच्चाई है उससे नहीं जुड़ पाती डिस्कनेक्ट हो जाती है और जिसके कारण हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे आपने बहुत अच्छा एल बल्ब्स डी बल्बस लगाया दीपावली में और देखा कि लाइट ही नहीं है तो उसकी चमक कैसे आई है ना और वो लाइट आएगी जब आप कनेक्ट करेंगे मेन प्लग के साथ आप कनेक्ट करके बटन ऑन कर देंगे तो वो लाइट आ जाएगी उससे आपको एक झटके में जो खुशी होनी चाहिए वो आपको मिल जाती है कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर वो सिर्फ़ कलर्स दिखेंगे आपको उसमें जो एनलाइटमेंट वाली बात आती है वो चीज़ें दूर हो जाती हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में मुझे लगता है कि आपके मानस पटल पर काफ़ी अलग अलग विचार आते होंगे तो थोड़ी देर के लिए उन विचारों को आप किनारा करके आप अगर ध्यान से सुनेंगे इन चीज़ों को तो मुझे लगता है कि एपिसोड के साथ साथ आपकी आत्मा भी जागृत होती जाएगी <laughs> तो आइए एक और सवाल पूछना चाहूँगा अजय शुक्ला सर से आत्मबल कैसे हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और चुनौतियों को पार करने में मदद करता है जीवन में आत्मबल की महसूसता के जितने भी आयाम होते हैं उसमें सबसे प्रथम आयाम को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगा जी, जी, जी. एक विद्यालयीन प्रोग्राम के अंतर्गत मैं बच्चों से बातचीत कर रहा था और मैंने उनसे कहने का प्रयास किया कि देखिए हम लोग अपने जीवन में जिस भाव जगत के साथ जिस विचार जगत के साथ गतिशील होते हैं उसमें कुछ चीज़ें अति आवश्यक होती हैं और कुछ सामान्य होती हैं और कुछ अति विशिष्ट होती हैं सामान्य स्थितियों की जब हम बात करते हैं तो एक बार हमको रिव्यू करना होता है कि जब ने जब भी हमने अपने जीवन में कोई चैलेंज लिया है या अपने टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड फीचर में क्या चीज़ें हमारे मन में चल रही हैं क्या सफलता असफलता के बीच में द्वंद्व है क्या उपलब्धि मिलेगी या सफलता मिलेगी इसके बीच में द्वंद्व है मैं असफल हो जाऊँगा यह बात आपको कहीं मन में कचोट रही है ये बहुत सारी बातें जब जीवन में हमारे सामने एक साथ होती हैं तो वहाँ हमारे मन पर दबाव पड़ता है और एक तनाव भी होता है देखिए दबाव और तनाव को कोई समाप्त नहीं कर सकता है क्योंकि इस दबाव और तनाव के कारण ही आप किसी कार्य को करते हैं तो जब जीवन में दबाव और तनाव को आप कहीं न कहीं मैनेज करने की स्थिति में होंगे मैनेज से अर्थ यह है कि वो सकारात्मक दबाव है जो एक अभिप्रेरणा के रूप में आपके अंतर्मन में काम कर रहा है और इसी प्रकार से वो जो तनाव आपको दिखाई दे रहा है और वो जो तनाव है वो भी कहीं न कहीं विकास से जुड़ा हुआ है जितने भी दुनिया में इन्वेंशन हुए हैं जितनी भी खोज हुई है उसमें बिना तनाव के हम विकास नहीं कर सकते अर्थात तनाव और दबाव ये दोनों ही हमारे साथ में चलते हैं गतिशील रहते हैं और इसको केवल मैनेज करते हैं और आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि ये कार्य करने की एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है तो मैंने आपसे कहा कि साधारण स्थिति या विशिष्ट स्थिति या अति महत्वपूर्ण स्थिति में आप ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल चीज़ें क्या हैं तो आपने वैचारिक ढांचे को वैचारिक चिंतन को खंगालने का प्रयास करेंगे उसे थोड़ा मांझने का प्रयास करेंगे तो आपको छोटे छोटे तीन तत्व वहाँ दिखाई देंगे उसमें पहला तत्व कि हम कहीं न कहीं साधारण मनस्थिति के शिकार हो जाते हैं कहीं न कहीं हमारे मन में यह रहता है कि कुछ होगा या नहीं होगा अर्थात हम अपने प्रति संशय से भर जाते हैं और तीसरी स्थिति आती है कि हम धीरे धीरे स्वयं के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं अब इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए जिन लोगों के पास में ये तीन चीजें हैं वो द्वंद्व और दबाव से भरे हुए हैं इसी प्रकार से जिन लोगों के मन में उमंग है उत्साह है कार्य करने के प्रति इच्छा शक्ति है उन्हें लगता है कि सफलता या सफलता बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन मेरा प्ले करना मेरा मूवमेंट करना मेरा प्रोसेस में इन्वॉल्व होना कुल मिलाकर आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो करना करना एफर्ट करना, इसको वो महत्वपूर्ण मानते हैं और इसी एफर्ट करने की स्थिति और उसके परिणाम पर उनको बहुत अधिक दबाव नहीं होता है सोचते हैं हार या जीत दोनों में से कोई तो होगा लेकिन मैं अपने एफर्ट में अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करने में जिस उमंग उत्साह के साथ गतिशील होना चाहता हूं उसे मैं बनाए रखूंगा तो आप देखेंगे कि सारी बातों का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि हम अपने अंदर कार्य करने की जो जी जीविशा है अंतर्मन की शक्ति है उसको बना के रखें उस पर विश्वास करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हम ही वो इंसान हैं जो उपलब्धियों के लिए बने हैं तो आप देखेंगे कि सृजन अर्थात आपके अंदर मानस में से सृजनात्मक शक्ति क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस अपने आप डेवलप होगा और आप बहुत कम टाइम में एक बेहतरीन स्थिति को लेकर अचीवर बन जाएंगे जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी बच्चे और अभिभावक जो सुन रहे हैं हमें उन सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं छोटी छोटी परिस्थितियाँ आती है कभी बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं और परिस्थिति को हम लोग अपने मानसिक और अपने फाइनेंस या फिर अपने जो क्षमता है उसके बीच में वो तालमेल बिठाने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं लेकिन कोशिश के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा उसको अगर साक्षी होना शुरू कर देंगे आप वन परिस्थिति के वश होकर सोचना नहीं है परिस्थिति को साक्षी होकर देखने का अगर आपका एक तरीका आ जाए आपको तो मुझे लगता है कि हर कठिन परिस्थिति से आसानी से आप जो है पार हो सकते हैं क्योंकि साक्षी होने में आपको आत्माबल मदद करता है आप कनेक्ट हो जाते हो अपनी चेतना से और परम चेतना से तो ये एक तरीका है और जैसे अजय शुक्ला जी ने जिस तरह से उन चीज़ों को बहुत ही गहराई से आपको बताया उस पर में चिंतन करें आइए आगे, आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और ये गीत भी बड़ा ही यूनिक आपको सुनाने वाले हैं जहाँ पर हमें जो है इस गीत का जो सही मायने में अगर भाव समझ लेंगे ना आप तो बड़ा अच्छा होगा लेकिन गीत के शब्दों के साथ जुड़ने से क्या हो जाता है कहीं ना कहीं एक ओरा आपको एक जो कनेक्टिविटी तो हो जाती है लेकिन और थोड़ा सा अगर डीप साइलेंस में अगर आप इसको सुनेंगे तो यहाँ पर इस गीत के साथ परमात्मा की जो उच्च क्वालिटी की महिमा है वो बताई गई है तो आशा करूँगा कि ये गीत जैसे कि इसके लाइन है डॉक्टर अजय शुक्ल्ला ने इस गीत को चयन किया है आप सभी के लिए आ, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार कहने का भाव ये है कि अच्छा बुरा ये हम लोग तय कर रहे हैं लेकिन ईश्वर के लिए ना अच्छा है ना बुरा है वो दोनों से पार है <laughs> तो यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे को याद आ रहा है अजय शुक्ला जी को सुनते सुनते कि हम लोग अगर डिवाइड करेंगे अच्छा बुरा है ना तो ये चीज़ ही गड़बड़ कर देता है और यहाँ पर फिर आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं है ना या तो आप अच्छा बनने का कोशिश करेंगे या बुरा हो रहा है तो वहाँ उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और दोनों जगह आप हार सकते हैं इसीलिए हमें जो है हार और जीत से परे हो जाना है सुख दुख से परे हो जाना है पाप पुण्य से परे हो जाना है तो वो आत्मा की शक्ति है जहाँ पर आप साक्षी होकर इस खेल को देखने का आनंद उठा सकते हैं तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हो मैं सीधे आपको गाने की तरफ ले जलता हूँ आप सुनाए हैं बाल संसार सुनते रहो मस्कराते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे थे आशा करूँगा जिस भाव को आप तक पहुंचाने की कोशिश मेरी थी शायद उस भाव को आप समझ पाए तो आइए फिर से मैं डॉक्टर अजय शुक्ला सर से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को आत्मबल पे बातें हो रही हैं अब बात करते हैं कि आत्मबल आपको खुशी देता है या शांति देता है लेकिन वो कैसे कनेक्ट हो पाएँ इसके लिए एक सवाल है अजय शुक्ला सर आत्मबल और खुशी इन दोनों के बीच में क्या संबंध है एक ये और ये कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है ये दूसरा पहल जी बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे ही इस गीत की महिमा भाई जी आपने किया है और निश्चित तौर पर मेरे जीवन में जितने भी वर्कशॉप होते हैं मैं प्रयास करता हूँ कि इस गीत का मैं उपयोग करूँ और इस गीत के पहले एक लाइन बोलने का प्रयास करता हूँ और वो भी एक गीत का ही भाव है जिसमें कहा गया है कि जब हम बालमन को लेकर चलते हैं या बाल हृदय को लेकर चलते हैं तो वहाँ एक मधुर ध्वनि हमें किसी केंद्रीय भाव तक लेके जाती है और वो केंद्रीय भाव यही होता है कि तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार जो भी देना हो दे दे सरकार दुनिया के पालनहार लेकिन ये बात लास्ट में मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ मेरे और बच्चों के बीच में अभी कनेक्टिविटी यहाँ पूर्ण हुई अर्थात वो स्वतंत्र होकर अपने कार्य को करेंगे और जब तक वो मेरे साथ में कार्य कर रहे थे तो मैं उनसे कहता था कि इस लाइन को जब आप उस समय प्रयोग करना जब आप मेच्योर हो जाओ लेकिन प्री मेच्योरिटी सिचुएशन में आपको एक लाइन और उपयोग में लानी है और वो ये लाइन है जिसमें थोड़ा आप डायरेक्ट सुनेंगे तो वहाँ लगेगा कि नकारात्मक भाव है कि जो खेल न सके वो फूल हम हैं और तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं तो जो जे, खेल न सके वो फूल हम हैं अगर ये हम सोचते हैं तो वहाँ डिप्रेशन की संभावनाएं ज़्यादा हैं लेकिन अब आप अपने आप को वर्कशॉप या अच्छे विचारों के बाद उठाते हैं तो वही मनुदशा आपको एक नई दृष्टि और एक नई सृष्टि देती है और एक नए विचार संव बात पर स्वयं को स्थापित करने में मदद पहुंचाती है और वहां आप गर्व और गौरव से कहते हैं जो खिल सके वो फूल हमें तो ये स्टेटमेंट आते ही आपके अंदर एक मोटिवेशन की जो एक बाहर आ जाती है जो खिल सके वो फूल हमें और तुम्हारे चरणों की धूल कब से तक रहेंगे हम तो अभी अब एक नया स्टेटमेंट है तुम्हारे नैनों के नूर हमें जब ये सिचुएशन आपने क्रिएट कर ली और कुछ दिन आप 10-20 साल इसमें जियो और जब जी के आनंद आ जाए तो फिर आप बोलना कि तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार और जो भी देना हो दे दे सरकार दुनिया के पालनहार अब आपको ध्यान रखना है कि पहला स्टेटमेंट क्या है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है अगर आपने दूसरा लिया तो वहाँ चैलेंज की सिचुएशन बढ़ जानी है और आत्मन आत्मबल बहुत बड़ी बहुतायत मात्रा में लगने वाला है लेकिन अगर आपने बिगनिंग यहाँ से रखी कि तुम्हारे नैनों के नूर हमें और जो खिल सके वो फूल हमें तो यहाँ आपके अंदर एक प्लानिंग करने का भाव आएगा और आप आत्मबल को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इस बात को कंक्लूड कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं मुझ आत्मा के द्वारा इस जगत में रहते हुए ये मान लिया गया है कि अब मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ शुभ और पवित्र विचारों के सानिध्य में ही गतिशील करना है मैं इसके नीचे कंप्रोमाइज करने वाली स्थिति में नहीं हूं अब आप पूछेंगे कि क्या आपसे ही पूछा जाए कि आप इसको कैसे जीते हैं तो मैं एक और उधर आपको दूंगा कि जब मेरे पास में कोई साधारण व्यर्थ और नकारात्मक सोच का व्यक्ति आता है तो मैं उनको हाथ <laughs> आप <laughs> जब मेरे साथ में बहुत सारे मेरे मित्र होते हैं तो वो कहते हैं कि कार्यक्रम के पहले माँ सरस्वती की हम वंदना करना चाहते हैं और आज मुझे एक रेफरेंस याद आता है मेरे मित्र बोले कि मैं इस वंदना को कर रहा हूँ लेकिन आप एज ए बिहेवियर साइंटिस्ट उसमें कुछ करेक्शन हो तो कर देना मैंने कहा देखो धार्मिक प्रार्थना और वंदना के अंदर जो भी लिखा गया है राइटर ने लिखा है उनका कुछ भाव जगत उसमें रहा होगा लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इसमें अगर थोड़ा सा संशोधन करके अपने डेवलपमेंट के लिए अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए हम कुछ करेक्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए वो बड़ा सुख कारक होगा और हमारे अंदर एक दृष्टि भी पैदा हो जाएगी कि परिस्थितियाँ अगर अनुकूल नहीं हों तो उन्हें अनुकूल बनाने के लिए किस प्रकार के भाव जगत का इस्तेमाल करते हैं तो एक छोटी सी वो लाइन थी मुझे सारा स्टेंजा याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं उसे तरन्न में थोड़ा सा गाने का प्रयास कर रहा हूं तो जो हमारे मित्र गाते थे वो महासरती को आह्वान करते हुए कहते थे कमल आसन छोड़ दे मा देख मेरी दुर्दशा मैं उनसे कहता था इसमें माइनर चेंज करो और अब माँ से एक नया आह्वान करो कि कमल आसन पर विराजित देख मेरी महादशा मैं उम्मीद करता हूँ <laughs> कि दुर्दशा और महादशा के बीच में हम अंतर करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दुर्दशा एंड महादशा यही हमारे आत्मबल को यहाँ आइडेंटिफाई भी कर रहा है हमें प्रोवोक भी कर रहा है मोटिवेट भी कर रहा है और इंस्पायर भी कर रहा है कि प्लीज यूज एवरी टाइम योर आत्मबल जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफी अच्छा एग्जाम्पल देखकर आपने शब्दों का जो है सुंदर परिभाषित करने की कोशिश की जहाँ पर गीत में जो चीज़ें लिखी गई हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का बल जो है शीन होता है लेकिन वहीं पर अगर एक शब्द का प्रयोग हम लोग अगर बदलाव करते हैं तो वहीं पर आत्मा की जो शक्ति हैं रेज होती हैं उसमें बढ़ोतरी होती है ये हमने समझा तो आइए एक और आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा आत्मबल को बढ़ाने के लिए बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए कौन कौन से एक्टिविटीज़ उनसे करवाना चाहिए ताकि उनका आत्मबल बढ़े और मुझे लगता है कि ये शब्दों का खेल भी बड़ा अच्छा है जहाँ पर बच्चों का मनोबल और आत्मबल दोनों बढ़ सकता है जी बहुत अच्छी बात आपने कहा और जब गतिविधियों की बात आती है तो मन में अपने आप नेचुरल रूप से खुशी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारी वर्किंग जो शैली है उसमें बदलाव होता है जो भी हम काम कर रहे हैं वो कितना भी क्रिएटिव वर्क है लेकिन उस क्रिएटिविटी में भी कुछ इनोवेटिव्स हम लाने का प्रयास करें हम प्रयास करें कि जो हमारे कार्य हम निश्चित दौर में करते हैं निश्चित समय में पूरा करते हैं उसी के दरमियान उसी के पैरल में कुछ चीज़ें हम अपने शौक जो मर्यादा के अनुकूल भी हों जैसा कि मैंने पिछले कई एपिसोड में कहने का प्रयास भी किया है कि मन जो चंचल है इस मन को अलग अलग दशाओं में नई नई सिचुएशन में स्टेब्लिश करने के लिए इतने सारे श्रेष्ठ और अच्छे विकल्प आप पैदा कर दीजिए दे दीजिए कि वो मन भी कहेगा कि इतने अच्छी सराउंडिंग में मैं रहता हूँ तो अब मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाऊँगा और वो मन आत्मा के इतने नियंत्रण में आ जाएगा कि आपको वहाँ दम्ब नहीं होगा बल्कि आपके जीवन में जो सरलता है सहजता है विनम्रता है इन गुण मूल्यों के साथ में आत्मिक शक्तियों के साथ में आप अपने आप को पाएंगे कि आपको अलग से एफोर्ड भी नहीं करना पड़ा और मन की चंचलता और मन की स्पीड को आपने भाँप लिया इस पर नियंत्रण कर लिया इस पर एक दृष्टि आपने डाली और को इतने सारे काम दे दिए कि मन जब इन कामों में लगा रहता है और आप इसके पास आते हैं और आप इससे पूछिए कि हे मेरे मन तू जब नम है तो अब बता तेरे को मैं एक नया डायरेक्शन क्या दूं तो वो मन जहां कठोरता से युक्त था आप धीरे से उसमें माइनर चेंज करिए उसको नम कर दीजिए देखिए वो कितना अनुकूल हो जाता है कितना स्नेहिल और कितना प्यारा हो जाता है और वेट करेगा वो एवरी टाइम कि आप उसको नई गाइडलाइन नई दिशा दें श्रेष्ठ शुभ और पवित्र कार्यों के माध्यम से जीवन की उच्चता तक पहुँचने के लिए जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया अच्छा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आत्मबल पर जो बातें हमने की और निश्चित तौर पे हमें अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव जो चीज़ों को है लेना है और जिस तरह से शब्द जो है उसको भी अगर आप चेंज कर पाए तो वो भी आपके जीवन को बेहतर बना सकता है और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने सोच में बदलाव लाएँ थिंक बिग कहा जाता है मतलब बड़ी सोच बड़ी सोच का इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बड़ी सोच कहते ही हमें लगता है कि पैसा बड़ा होना चाहिए हमारे पास या हमारे पास बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए हम लोग मेटीरियल या मनी माइंड होकर सोचना शुरू कर दे तो वो भी गलत हो जाता है बड़ी सोच माना सकारात्मक सोच आत्मचिंतन की सोच और कल्याण की सोच बना आप सारे संसार के लोगों के लिए भलाई के बारे में सोचना ये बड़ी सोच है ऐसे नहीं कि आप अपने लिए सोचा अपने लिए भी सोचना ज़रूरी है लेकिन अपने साथ में जब आप सर्व के हित के बारे में सोचते हैं सबका भला हो सब सुखी हो तो ये बड़ी सोच है और इसको फॉलोअप करते हुए माना इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है और सुन के श्रवण है खुशी मिलती है लेकिन कार्य करने में आप अकेले हो जाते हो है ना यहाँ पर मेरी आवाज़ है और आप है तो बल मिल रहा है आपको लेकिन जैसे ही आप खुद अकेले काम करना शुरू करेंगे तो वहाँ आपकी सारी सोच जो है वर्तमान सिचुएशन को लेकर शुरू हो जाता है तो वहाँ पर आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है एक नोट अपने पास रखिए कि आप इस सोच के साथ बात करेंगे इस सोच के साथ काम करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम करेगा आप करके देखिएगा आपको एक कहते हैं ना जैसे कि आप एकदम थका थका सा लग रहे हो तो आपको अगर एक किसी ने विटामिन की गोली दे दी या बढ़िया सा जो है खीर बना के आपको दिया गया या एक बढ़िया सा गुलाब रूह जो है आपको पिला दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए आपकी एनर्जी रेज हो जाती है और आप अच्छा फील करते हैं तो वैसे ही आप अगर ऐसे थाट्स लेकर चलेंगे और उस थॉट में ताकत आएगी इतनी कि आपको थकान नहीं महसूस होगा आपको खुशी होगा कोई भी काम कोई भी टास्क हो उसको बड़े अच्छी तरह से आप कर पाएंगे तो चलिए इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही हमारे साथ बाल संसार कार्यक्रम में बस इतना ही एक बार अजय शुक्ला सर को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल और आप सभी आत्मन को भी ढेर सारी खुशियाँ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति खिलौनों का चहार हसी की फुहार खुशी का झूले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पनाओ का अंगोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेल कभी घर कभी कोने में, में। सीखने के ललक सवालों की छड़ी बाल संसार प्याया सदा खिलता खली